के के पांक के के पांक की एक और पेशकश दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है एकांत श्रीवास्तव की कुछ कविताएं घास की हरी पत्तियों में घास की हरी पत्तियों में छिपी हुई पगडंडिया थी जिन पर हम चलते थे हम चाहते थे कोई सांप हमें डस ले, मगर हर सांप रास्ता छोड़ देता था। मृत्यु हर बार जीने का एक मौका देती थी और हम जीए चले जाते थे अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा हम खुश दिखते थे, थे। क्योंकि जीने के लिए खुश दिखना था इस समाज में दुख के सिक्को को मिट्टी के गुल्लक में डालते हुए इस तरह कि खन की भी कोई आवाज न हो दिया बाती किसका घर है कि हुई नहीं अभी तक दिया बाती कभी का हो चुका सूर्यास्त कभी का घिर चुका अंधेरा चुप चुप बैठे हैं लोग घर के आंगन में कोई कुछ नहीं बोलता कोई नहीं चौंकता किसी पक्षी की आवाज से सड़क से गुजरते लोग इसे देखते हैं कुछ अफसोस से और गहरी सांस खींचकर बढ़ जाते हैं आगे भूख ने हिलाया इस घर को या भूकंप ने कौन चला गया छोड़कर इस घर को कौन नहीं लौटा अभी आया कहकर दुख ने हिलाया इस घर को या मृत्यु ने कभी का घिर चुका अंधेरा हुई नहीं अभी तक दिया बाती नशा बचपन में माँ की दुलार का नशा सूर्य के उगने और डूबने का पीतल की जल भरी थाली में चांद के उतरने का नशा नशा माँ के कच्चे काढ़े दूध का तितली का और फूलों का नशा गिरने और चलने का नशा भाषा की भूल भूलैया में भटकने का पत्तों का बूंदों का कागज की नावों का नशा नशा धूप का परछाई का बड़ा हुआ तो प्यार का नशा जुल्फों का आंखों का, का नशा हजार पंखुड़ियों वाले फूल सी खुलती देह का नशा हिंसा का पैसे का नशा जाति का धर्म का हुआ अधेड़ तो शहरत का नशा पद का प्रतिष्ठा का बुढ़ापे में गुरुत्व का नशा नशा यह किया वह किया के संतोष का नशे में मैंने आंखें खोली आंखें मंदूंगा नशे में कब रहा मैं होश में जन्म से मृत्यु तक मृत्यु के नशे पर भारी पड़ा जीवन का नशा पिता की समाधि गांव के घर में पिता की समाधि है बकरी में आंवले के पेड़ के नीचे घर पहुंचता हूं तो साफ करता हूं समाधि पर छड़े हुए पत्ते धोता हूं जल से आसपास की जगह बुहारता हूं दिया जलाता हूं चढ़ाता हूं फूल तो पिता पूछते हैं जैसे बड़े दिनों में आए बेटा कहां भटकती रहे इतने दिन कुछ दिन गांव में बिताकर फिर लौटता हूं परदेश की नौकरी में जाने से पहले दो घड़ी धूप में बैठता हूं समाधि के पास विदा मांगता हुआ पिता उदास हो जाते कहते अच्छा समाधि को छोड़कर लौटता हूं जैसे घर में गांव में पिता को छोड़कर लौटता हूं नगर के घर में कंप्यूटर है फ्रिज है वॉशिंग मशीन है गांव के घर में पिता की समाधि है बिजली बिजली गिरती है और एक हरा पेड़ काला पड़ जाता है फिर उस पर न पक्षी उतरते हैं न वसंत। एक दिन एक बढ़ई उसे काटता है और बैलगाड़ी के पहिए में बदल देता है दुख जब बिजली की तरह गिरता है तब राख कर देता है या देता है नया एक जन्म। सांझ का आकाश सांझ का आकाश गेरु के रंग का उड़े सारस हिली फुलगिया धवल कांस फूलों पर गिर गया गुलाल नाव के पाल सा सांझ का आकाश जोर जोर हिलता हुआ हवा में दिया बाती के के मयूर पंख सा धरती की थकी हुई देह पर फैला हुआ दूर स्वप्नों के तीर से बिंधी हुई नींद राख के रंग का सांझ का आकाश अभी आप सुन रहे थे एकांत श्रीवास्तव की कुछ कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल